माँ की बातें स्वामी अरूपानंद जयराम बाटी 31 दिसंबर 1909 सौ नौ सवेरे आठ बजे जाकर देखता हूँ माँ घर में बैठी पान बना रही है मैं पास में बैठकर बातचीत करने लगा मैं माँ तुम्हारे बारे में इतना देखता और सुनता हूँ फिर भी तुम्हें अपनी माँ के रूप में नहीं जान पाया माँ यदि तुम अपना न जानते होते तो इतना अधिक यहाँ क्यों कर आते समय होने पर अपनी माँ को जान जाओगे कुछ समय बाद मैंने उनसे अपने माता पिता और भाइयों की चर्चा की मैंने कहा माता पिता ने मुझको बड़ा किया अब देख जा के बाद वे लोग कहाँ हैं किस प्रकार हैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता माँ भाइयों को जिससे सम्मति हो ऐसा आशीर्वाद दो माँ बोली क्या सभी लोग भगवान को चाहते हैं इस घर में कितने लोग हैं पर क्या सब मुझको चाहते हैं कुछ देर बाद कहने लगी विवाह मत करना संसार में मत पड़ना विवाह नहीं करने से जहाँ भी रहोगे स्वतंत्र होकर रहोगे विवाह करना ही महापाप है मैं माँ किंतु मुझे डर लगता है माँ नहीं डर की कोई बात नहीं है सब ठाकुर की इच्छा पर छोड़ दो मैं मन को ही मन को ही तो लेकर सब कुछ है यदि मन ठीक हो तो जहाँ कहीं भी रह सकता हूँ माँ तुम देखो जिससे मेरा मन ठीक रहे माँ वैसा ही होगा जयराम बाटी 2 जनवरी 1910। आज माँ की जन्मतिथि है कुछ दिन हुए प्रबोध बाबू यहाँ आए हैं माँ की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में ठाकुर को भोग देने के लिए उन्होंने मामा लोगों को पाँच रुपये दिए हैं मां ने मुझसे कहा तुम लोगों को और विशेष कुछ नहीं करना होगा मैं एक नया वस्त्र पहनूंगी। ठाकुर को कुछ मिठाई आदि का भोग दिया जाएगा और मैं बाद में प्रसाद ग्रहण करूंगी। बस इतना ही होगा पूजा के बाद मां अपने कमरे में तख्त पर दक्षिण ओर के दरवाजे के पास पैर झुला बैठी उन्होंने नया वस्त्र धारण किया था प्रबोध बाबू ने आकर माँ के चरणों में फूल देकर प्रणाम किया मैं बरामदे में दरवाजे के पास खड़ा था माँ ने मुझसे कहा क्या तुम फूल नहीं चढ़ाओगे लो यह फूल लो मैंने फूल ले उनके चरणों में रखे दोपहर में हम लोगों ने बढ़िया प्रसाद पाया प्रबोध बाबू ऑफिस होने के कारण कलकत्ते को रवाना हुए किंतु तबीयत खराब होने से मेरा जाना नहीं हुआ